वेद की पावन गंगा में ब्रह्म सूत्र एवं भगवान वासुदेव की लीला कथाओं का अमृत पान हम निरंतर कर रहे हैं और इसमें हमने धर्म के उस स्वरूप को पाया है जो सांप्रदायिक नहीं है जब भी हमारी सोच सचराचर से उतरकर संप्रदायों तक आती है हम संकीर्ण हो जाते हैं और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ती का भाव हमें कभी नहीं जन्म पाता सीए राम मैं सब जग जानी हम कभी नहीं पाते दुर्भाग्य से यही संप्रदाय जब और नीचे उतरते हैं पंथ प्रधान होते हैं तो हम और बड़ी संकीर्णता में और फिर असत्य जगत की प्रत्येक संकीर्णता हम पर छाती जाती है हम सत्य जगत को सदा के लिए तिलांजलि दे देते हैं केवल भ्रमवश मानते हैं कि हम भक्त हैं हम पूजा करते हैं हम आत्मा की राह पर हैं जबकि ऐसा कुछ भी होता नहीं संत हमें विश्वव्यापी स्तर देता है वह हमें सचराचर में व्याप परमेश्वर के जितना ही व्यापक बनाता है हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है लेकिन उसी संत के जाने के उपरांत जब पंथ प्रकट होते हैं संप्रदाय और उसका गुरुडम शुरू होता है तो सब कुछ संकीर्णताओं में चला जाता और इसका हमने एक उदाहरण लिया भी था कि गुरु नानक संत गाते थे एक नूर से सब जग उपज्या कौन भले को मंदे नाना कुदरत दे सब बन लेकिन गुरु नानक के हटते ही जब पंथ की संकीर्णता में एक पंथ प्रधान खालसा पंथ प्रधान समाज बना तो धीरे धीरे भिंडरा वाला तक आते आते यही गीत बदल गया अब वो कैसे कहें एक नूर से सब जग उपजया अब तो वो कहेंगे एक नूर से सब पंथ उपजया बाकी सब कूड़े कंदे। नानक पंथ कुदरत दे बंदे बाकी कोई नहीं वेद हमारी संकीर्णताओं को तोड़ता है वेद हमको हमारी जड़ों से जोड़ता है वेद हमको जीवन के सत्य दिखाता है और पिछले ब्रह्म सूत्र में भी हमने पढ़ा कि तदुपर यह संभवात कि आत्मा ही ईश्वर है आत्मा ही घटघट -घट वासी यज्ञ है आत्मा ही से ही मुद्रा अद्वैत होना है इसे बाधरायण अर्थात वेदव्यास ने भी माना और उसने कहा कि यही एक संभवात यही एक मार्ग है जहां ईश्वर की प्राप्ति संभव है तो हमने उसका एप्लीकेशन लिया कि सबसे पहले मैं भगवान की एक मनोरम मूर्ति बनाता हूं फिर अपना सर्वस्व उनको अर्पित करता हूं और अपने प्राणों को उनमें प्रतिष्ठित कर देता हूं कि ये मेरा इस मूर्ति में ही मेरे प्राण है सर्वस्व है मेरा फिर प्राण सहित तो उस मूर्ति को जब मैं अंतरात्मा मिलाता लाता हूं तो मूर्ति के साथ ही मैं अपने भीतर प्रवेश पा अपनी आत्मा के सम्मुख हो जाता हूं और वो जो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म मेरा अंतरात्मा है वो उस मूर्ति का इच्छित रूप लेता मेरा आराध्य बन जाता है और यू मैं मुझसे जुड़ पाता हूं तो कहा तदुर तदुर तदुर्य तदुपरअपी बादरायण संभवत बादरायण वेदव्यास वैसे बादरी वीर को कहते हैं कपास को कहते हैं मलमल को कहते हैं रेशम को कहते हैं और बादरायण भगवान वेदव्यास का नाम है और बादणी उनके पुत्र सुखदेव जी का नाम है हा तो इस प्रकार हमने जाना कि हम जितनी क्षुद्रता और संकीर्णता और भौतिकताओं में भटकते जाएंगे हम दंभ प्रधान जीवन तो दे जी सकते हैं एक रावण की सी जिंदगी तो जी सकते हैं विनम्र तो कदापि नहीं हो सकते और जो विनम्र नहीं वो भक्त नहीं इसीलिए सनातन धर्म में आदिकाल से गुरुधर्म जैसी व्यवस्थाएं जो आज आप देख रहे हो वो नहीं है हम गुरुकुल में जब आते हैं छात्र तो आचार्य गुरु बनते हैं सन्यासी क्योंकि उनके मन के खाली घड़े जब तक अर्पित नहीं होंगे भरे कैसे जाएंगे लेकिन पंद्रहवें वर्ष पंद्रह वर्ष की उपरांत जब वो जाने लगते हैं शिक्षा के ऊपर है कौन सा छात्र का बुतीर्ण होता है जब वो जाने लगते हैं तो दीक्षांत समारोह में उसका जब होता है तो गुरु उसे गुरु भाव से ऋषि और गुरु ऋण दोनों से मुक्त करते हुए कहते हैं कि देखो आत्मा ही गुरु है तुम्हारा अंतरात्मा के अतिरिक्त कोई गुरु नहीं तुम हमसे गुरु ज्ञान पाए हो अब जाकर अपने आत्मा गुरु को लिप्ट हो और उसी के आदेश पर जीना इसीलिए हम तुम्हें इस भाव से भी आज उण मुक्त कर रहे हैं ये कसमे खाना कौल भराना या विदेशियों की जूठन है जिसे आज आप लाते घूम रहे हैं स्वामी जी हम फलानी जगह गुरुमुख हुआ है ये मूर्खता की बात है इसमें क्या है कि आपने अपने को एक अंधता और दे डाली कि गुरु जी से मंत्र ले आए मुक्ति तो अब हो जाएगी जो प्रयास हो रहे थे वो भी आपके चले गए अब तो आप कभी नहीं पाएंगे आपने अपने साथ धोखा किया है और सारे संत मनीषी इस बात को जानते थे इसीलिए हमने वेदों को गुरु ग्रंथ कहा है और सिखों में भी गुरु कौन है तो गुरुवाणी में कहा है सभी सिखानु हुकुम है गुरु मानियों ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरादी पेट कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता है ज्ञान गुरु होता है इसीलिए चारों वेदों में एक ही गुरु है देव गुरु बृहस्पति और जो आत्मा है हम सब में व्याप्त है बाकी सब आचार्य आचार्य जो शेष श्रेष्ठ आचरण को दे जो जीवन की व्यवस्थाएं सिखाए जो जीवन का सत्य पढ़ाए गुरु जो आत्मा के गुरुत्व से आ मिलाए दोनों में सूक्ष्म भेद है कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे भीतर है यह सच है कि आप किसी ऋषि के पास जाते हैं आप उन्हें प्रणाम करते हैं कि हम आपको गुरु आप हमारे गुरु हैं भगवान है हम आपको मानते हैं तो यह आपकी विनम्रता है और हमारा धर्म है कि हम उसे स्वीकारें क्योंकि जब तक आप विनम्र होके झुकेंगे नहीं आप अमृत पिए कैसे आप तो पानी भी नहीं पी सकते बिना झुके लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि हम ऐंठ के गुरुजी बन जाएं और हम अपना ही गुरु तत्व खो बैठे अपनी ही आत्मा से अलग हट जाएं कोई हम में गुरु देखे ये उसका भाव है मेरा धर्म है कि मैं सब में श्री राम देखू और प्राणी मात्र की चरण रज को माथे से लगाऊं यही सन्यास धर्म है मिडिल ईस्ट और वेस्ट की नकल में संप्रदायों ने धर्म के स्वरूप को भी विकृत करके रख दिया और वो विनम्रता जो भक्ति है वो खो गई भक्ति के बिना तुम ग्रास नहीं हो सकते भक्ति के बिना तुम्हारा कोई परिवार नहीं हो सकता क्योंकि तो अगर भक्ति नहीं होगी तो आसक्ति होगी तो क्या पति पत्नी में विश्वास होगा क्या बाप बेटे एक दूसरे पर यकीन कर पाएंगे? भक्ति मिलाती है भक्ति जोड़ती है भक्ति असीम विश्वास देती है भक्ति श्रद्धा और आस्था को जन्म देती है भक्ति भक्त और भगवान दोनों की माता है भक्ति के गर्भ से पहले भक्त प्रकट होता है और तब पत्थर की मूर्त भगवान हो जाती है इसलिए भक्त भगवान से बड़ा होता है पहले जो होता है लेकिन ये सब भक्ति द्वारा ही होता है लेकिन वो भक्ति नहीं कि अभी माला फेरी फिर गाली बक रहे हैं और फिर विश्वास सख जगत में ढूंढ भटक रहे हैं ये कोई भक्ति का स्वरूप नहीं ये जखन् विषया शक्ति है ये महा अपराध है आए आज की ऋचा में चलें, क्या कह रहे हैं हमारे ऋग्वेद प्रथम मंडल के चौथे ऋषि हैं हिरण्य आंगिरस। आंगी हिरण्य माने गोल्डेन स्वर्णिम ज्योतियों का वो स्तूप है पर्वत है यज्ञ स और अंग अंग में उसी की ऊषमाओं का रस व्याप्त है इसी का नाम जीवन है यही धड़कन है यही सब कुछ है कहा ऋषियों का अतीत नहीं होता है संपूर्ण अतीत को जलाने के बाद ही वे सन्यास और ऋषतु को पाते हैं तो बाकी जो भी नाम है वो केवल भाव प्रधान नाम रह जाते हैं उसमें ये नहीं किसका बेटा किसका पोता किसका नाती ये सब नहीं होता है इस अज्ञान से वो बहुत परे जा चुके होते हैं क्योंकि कोई किसी का बेटा नहीं है ये तीसरे सूख क्या आरंभ में ही पढ़ाया था कि कौन हूं मैं कैसे हूं मैं कौन है माता पिता है कौन मेरा कौन लाया कौन प्रकट करता है ये संपूर्ण दृश्य सचराचर और दूसरी ही ऋषा में उत्तर देता हूं स्वयं को कि यज्ञ ही मेरा पिता है ब्रह्म ही मेरी मां है वे ही और देवकी है वसुमा ने अग्नियों का देव देवता और देवकी अर्थात ब्रह्मज्वाला है शेष जगत तो उन पात्रों की भांति है जिसमें ये वसुदेव और देवकी मुझे बनाते हैं जैसे बर्तनों का प्रयोग कर हलवाई लड्डू बनाता है बर्तन लड्डू नहीं बनाते हलवाई बनाता है तो जब सत्य रूप मुझे मुझे अंतरात्मा ने मेरे आत्मा और ब्रह्म ने मुझे उत्पन्न किया तो ऋषि परिवारवाद और वो अतीतवाद और ये वंशवाद में कोई विश्वास नहीं करते ये अज्ञान है जो उसमें बंधा है उसने ऋषत्व वही नहीं पाया और जब तक सारे भेद नहीं मिटते हम अभेद नहीं होते हम ब्रह्म तत्व को कदापि नहीं पाते उत्तंक ने अमृत गमाया था ये कथा हम पूर्व में कर चुके हैं तो आज की ऋचा खोलें, क्या कह रहे हैं चक्रण सह परीण पृथिव्या हिरेण मणिना शुंभ न हिन्वा सस्तीस्त इंद्रम परिस्पशो अदात सूर्य की क्या है क्या कह रहे हैं ऋषि आप लोगों ने जिन्होंने पीछे व्हाइट बोर्ड से रिचा अर्थ सहित नोट किए है अपने अपने अर्थ खोल लें स्पष्ट हो जाएगा चक्राण चक्र परिक्रमाओं और चक्रों में नचाता है जो परिहण व्यापक रूप से हरो नील गगन में पृथव्या पृथ्वी आदि ग्रहों को हिरेण और उन्हें स्वर्णिम ज्योतियों से करता परिपूर्ण मणिना मणियों के सदृश बढ़ाता सुंदर मनोहर शुभ माना शोभाओं से संयुक्त करके करता गगन में स्थापित देखो गगन की ओर उस नीलाकाश में उन ग्रहों को देखो उन नक्षत्रों को देखो वो जो डोलते हैं नाचते हैं निरंतर जीवंत हैं जो चारों ओर टिमटिमाती ज्योतियां फैलाते हैं जो और हवा में ही परिक्रमाएं और परिभ्रमण करते हैं जो बताओ उनका आधार क्या है वो हवा में तैर रहे हैं कह रहा है ना हिंदव नास नहीं है हिंडोला कोई वहां पर है क्या हिंडोला जैसे जहाज है या उड़न जिसको बोलते हैं हेन नहीं है कोई हिंडोला वहां पर किसमें रखे हो कौन नचारा उन्हें कौन झुला रहा उनको और क्यों कर हैं वो मुझे बताए कोई तुमने कहा तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको पैदा किया तो तुम पैदा हुए घर ना होता तो तुम ना होते मुझे बताओ इन ग्रहों और नक्षत्रों को पालता है कौन जिलाता है कौन कौन इनमें मणियों के सदृश ज्योति दमक भरता है कौन इन्हें सुशोभित करता है केल गगन में पूछता है हिरण्य स्तूप ऋषि ग्यारह वर्ष की आयु है बच्चों की अब चौथा ऋषि है तो बारह तेरह में गिन लो इसी आयु में हैं आत्मज्ञान ले रहे हैं क्योंकि ग्यारहवें वर्ष से ही ऋग्वेद का आरंभ होता है दुर्भाग्य से भाषिकारों ने तो ऋचाओं के वो भाष्य डाले कि बेचारे ब्रह्मा जी देखें तो खुदा हैरत में पड़ जाए कि है क्या ये उनको लगा कि ना हम जानते हैं ना कोई जानता तो जो मुंह में आए कह दो जबकि सीधे दे रहा आर्था जाओ हर डिक्शनरी में मिलूंगा मैं निरुक्त में निघंटू में अमर कोश में हर जगह पाओगे मुझको और आप दबाव भी डाल रहे हैं स्वामी जी आप ऐसा करो ना वेदभाष आप पिछलों की जैसा ही क्यों ना करते हो? क्यों मैंने पूछा क्यों कर दो अरे बोले नहीं तो बहुत भेद हो जाएगा ना मैंने कहा यदि मेरा उनके साथ मत है कि होता तो मैं वेद पढ़ाता ही क्यों आज आप कहते हो कि मैं उनकी पैरोडी कर दूं और इस अमर ग्रंथ के साथ विश्वासघात कर दूं जो वो कराए वह आपके अवतार हैं आप जानो लेकिन मेरी मेरा धर्म मेरा सत्य मेरी ईमानदारी वेद से जुड़ी है एक एक शब्द के अर्थ आपके पास पीछे हैं और निरंतर पढ़ाता रो तो कहा ना नश नहीं है हिंडोला कोई नहीं है उड़न खटोला कोई हा? आज के युग में कहेंगे तो हेलीकॉप्टर कह लेंगे और जहाज कह लेंगे नहीं है अस्थि अस्थि मन है नहीं है कोई भी हिंडोला उड़न खटोला उनके पास कैसे स्थिर है वो तिरुस्ता तैरते भी हैं, तैरते हुए स्थित हैं, झूम भी रहे हैं धुरी भ्रमण भी कर रहे हैं परिक्रमा भी कर रहे हैं इंद्र हे यज्ञ हे आत्मा उनके भीतर प्रज्वलित ज्योतियों हे कांति में यज्ञ पशु आपका व्यापक स्पर्श ही तो है उनको वे विशाल काहे ग्रह और नक्षत्र अपने अपने ग्रहों पर यथा जीवन को धारण करते हुए ज्योतिर्मय जगमगमणियों की सदृश दमकते हुए जो परिक्रमाएं और परिभ्रमण कर रहे हैं मैं पूछता हूं कि आप फिर कायर बोझ दिल भौतिकताओं के सहारे जिए क्यों आप डरे क्यों आपको भय किसका था आपने पाप क्यों किए आपने झूठ क्यों बोला आपने असत्य के संभाषण क्यों किए आपने दूसरों को ठगना क्यों चाहा? जबकि गगन में ये पृथ्वी भी स्थित है और वो सारे ग्रह हैं इन्हें जिला कौन रहा है तो कहा कि परिस्पर्श हो किसका व्यापक किस स्पर्श है इनको किस महान का जिसके कारण ये खड़े और नाच रहे हैं अदधात अद भोजन को कहते हैं न कौन इन्हें करता तृप्त कौन इन्हें करता पून इन्हें नित नित्य खिलाता पिलाता और जगमगाता सूर्य बन के आत्मा इनका बनके के ज्योति इनमें आज वो आत्मा ही तो है भीतर तुम्हारे जैसे टिके वो नील गगन में ऐसे ही आत्मा ही तो है जो तुम्हें टिकाया है इस पृथ्वी के ऊपर जीवंत रूप में उसने है। आज भी तुम बोरी भर राख से एक दाना गेहूं नहीं बना पाए तो किस दंभ से तुमने अपने को ज्ञानी विद्वान कहा आज भी वही मट्टी को बूढ़े की राख को में लौटा था और वही बन की शबरी का राम तेरे जूठे भोजन को तेरा अंतरात्मा होकर रक्त के कणों में लौटा था, जैसे ज्योतिर्मय बनाता ग्रहों नक्षत्रों को गगन में वही यज्ञ बन के आत्मा तुझ में तुझे जिलाता तुझे जगमगाता ज्योति बुद्धि और आत्मज्ञान से करता भरत और फिर भी तू रहा सहारे इसका सहारा नहीं मिला तो मर जाऊंगा उसका नहीं मिला तो टूट जाऊंगा ये नपुंसक कायर की भीरू जिंदगी तू क्यों था पूछता है वेद आपसे और संप्रदाय सारे बैकुंठ बाहर दिखाएगा आपको वेद आपको आपके भीतर आपकी जड़ों के पास ले जाएगा दम्भे बाहर बाहर भागेंगे थोथे दम्भ मिथ्याभिमान के लिए बटकते फिरेंगे होगा ज्ञानी जाएगा भीतर उसकी हर चेष्टा उसको भीतर ले जाएगी जहां बैठा है बैठा है जहां गोपाल ने बिठा दिया बैठ गया कोई आएगा तो जो पी रहा है स्वयं वो उसको भी पिला देगा किसी के आने जाने के लिए इच्छा भी नहीं रखेगा यही सन्यासी का धर्म है यही सन्यासी परिभ्राजक धर्म केवल वानाप्रस तक रहता है यदि अंतर्मुखी होकर वो एक स्थान पर नहीं टिका है तो वो कहीं नहीं टिका है भले कपड़े उसके सन्यासी के होंगे लेकिन रहेगा वो परिभ्राजक ही वो वानाप्रस में ही रहेगा आगे नहीं बढ़ पाया है क्योंकि जिनके मन भटकते हैं उन्हीं के पैर चलते हैं याद रखना इस बात क्योंकि जब तक पहले मन में हलचल ना आए, तेरे पैरों में चल चल कहां आई जो भटक रहे हैं गली मोहल्ले झांक रहे हैं घर सारे उनके पास कोई तप नहीं कोई ज्ञान ये वेद कह रहा है इसलिए रिचा तो कहा वो ले जाएगा चल देंगे वो जाने हम तो उसी में स्थिर हो गए पहले ऋषि में हमने कहा था युज व्रधनम अरुषम चरंतम परित संपूर्ण गतियों को गतिमान करने वाला है और स्वयं हर गति में व्यापक रूप से स्थिर हो गया है आत्मा न बच्चा होता है न जवान होता है न बूढ़ा होता है परित व्यापकता में आकर एक ही भाव में स्थित है रोचन ते और संपूर्ण ग्रहों नक्षत्रों को ज्योतिर्मय करता है हर देह को जगमगाता है हर गति को देने वाला है युन जुड़कर ब्रदनम उस ब्रह्म से ही संपूर्ण सचराचर चरंतम गतिमान होता है गति पाता है और वो स्वयं हर गति में स्थिर हो जाता है वही बात यहां है कि चक्राण सह परिण हम पृथिव्या हिरेण मणिना शुंभ मना निनवान सस्ती तिरुस्त इंद्रम परिस्पु अध सूर्य सूर्य माने यज्ञ सूर्य माने आत्मा और यज्ञ की तरह दहकता हुआ जो आकाश में हमें दमकता हुआ सूरज दिखता है ये उस यज्ञ का ही प्रतीक है इसलिए इसका लक्षार्थ नाम सूर्य है इसके नाम है दिनकर दिवाकर भास्कर हा ये सारे नाम लक्षार्थ है आए आगे क्या कहते हैं आप लोगों के मन में संदेह है तो ब्रह्म सूत्र क्या कह रहा आज का उसे भी खोल डालें। इस अध्याय का सत्ताईसवां सूत्र है ये तो क्या कह रहे हैं विरोध कर्मणीति चेनाने प्रतिपत्ति दर्शनाच ये ब्रह्म सूत्र है विरोधा की विपरीत परिस्थितियों में भी कर्म को लेकर के भेदभाव कर्म के भेदभाव को लेकर के भी तथा न एक प्रति और दूसरा है न अनेक प्रति अनेक प्रकार से व्याख्या होने पर भी पर भी प्रतिपत्ति इन सब के प्रति होने पर भी जो दर्शन है वो बदलता नहीं है ये कहना कि स्वामी जी अच्छे लोग क्यों हैं जब आत्मा ही सबका जनक है तो बुरे लोग क्यों हैं तो फिर ऐसा क्यों करते हैं तो वैसा क्यों करते हैं तो फिर इसलिए कर्म नहीं करना चाहिए तो कौन सा कर्म करना चाहिए कहा इन बातों में कोई दम नहीं है एक ही पिता की नाना संताने अच्छी भी हो सकती हैं बुरी भी हो सकती हैं अपने अज्ञान के कारण लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो एक पिता की संतान नहीं है आप हैं जब भी हम किसी चोर को चोर कहते हैं तो उसको बुरा लगता है क्योंकि वो चोर नहीं परिस्थितियों के वशीभूत अपनी कमजोरियों में आसक्त होने के कारण वो चोर है लेकिन चोर कहलाना कहां पसंद करता है क्योंकि वो एक निर्मल ब्रह्म की उत्पत्ति है इसीलिए तो सुखा तो के नाना भेदभाव से कि ये मूर्ति कि वो मूर्ति कहा इससे भी कोई अंतर नहीं आता है क्योंकि कलाकार अपनी कृति के द्वारा ही जाना जाता है कलाकार का रूप क्या है उसकी कृति में देखो हाड़मास में मत देखो क्योंकि मुखरित कहां होगा उसका स्वरूप उसकी कृति में उसके बनाए खिलौने में ही तो कलाकार मुखरित होगा और जब हर कृति बनाई उसकी है तो फिर पूछते क्यों हो कि स्वामी जी उसका रूप क्या है नेति नेति ती इति ना इति तो इति नहीं है अंत नहीं है क्योंकि सारे रूप उसी के इसीलिए कहता हूं कि 33 करोड़ देवताओं में मूर्तियों में नाना रूपों में जो तेरे मन भाए उसमें अपने प्राणों की प्रतिष्ठा कर और प्राण सहित उस मूर्ति को अपने अंतर में बसा और आत्मा अद्वैत को आ यही योग का मार्ग है मुर्गासन को कुटासन म्यूरासन ये योगा क्लासेस कोई योग नहीं होते नहीं तो सर्कस के जोकर भी योगेश्वर हो जाएंगे और सर्कस का नट तो साक्षात नारायण हो जाएगा व्यायाम योग नहीं होते वो योगा व्यायाम है कसरत है अच्छी बात है होना चाहिए उससे कोई विरोध नहीं लेकिन उसे योग कहना एक बहुत बड़ी मूर्खता है योग युद्ध धातु से बना है दो से दो का योग करो योग फल क्या है क्या है चार पानी से चीनी का योग करो योग क्या है तो फिर योग कार्थ क्यों भूल गए तुम तो किस प्रकार मैं भीतर आऊ वो सत्ता जो मुझे अभी भी क्षण क्षण जन्म रही है मेरे भोजन को रक्त के कणों ऊर्जा में लौटा रही है के पकड़ के बैठ जाओ फलाना ने ये क्यों कहा फलाने ने वो क्यों किया ये मूर्खों की बातें हैं वो जो चल नहीं सकते। जो अब प्लेबाजी तो bag bag bag kisa bas nahi